ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के छठे अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही थी कल जो ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक है उपासना से संतुष्ट हो करके ईश्वर के द्वारा जिसे ऐश्वर्य प्रदान किया गया है ऐसा प्राप्त ऐश्वर्य उपासक को ब्रह्मलोक में संकल्प से भोग्य पदार्थों की सृष्टि करता है इसका वर्णन पहले हुआ और भोग, भोगोपयोगी पदार्थ में जो कार्यक्रम संघात हैं, उनका भी निर्माण वह करके अनेक रूप हो जाता है स त्रेधा भवती पंचदा भवती इत्यादि भ्रुति बता रही है अब एक उपासक का अनेकधा भवन बिना कार्यक्रम संघातरूप अनेक उपाधि के असंभव है इसलिए वह अपने ईश्वर से प्राप्त ऐश्वर्य का उपयोग करता हुआ अनेक शरीरों का निर्माण करता है तो संशय हुआ कि उनमें से कुछ शरीर ही एक शरीर सात्मक और बाकी सब निरात्मक होंगे या सब के सब सात्मक होंगे तो पूर्व पक्षी ने कहा उपासक एक होने से मनोपहित चैतन्य रूप उपासक के एक होने से युगपथ अनेक शरीर में एक मनोपरीत चैतन्य का प्रवेश असंभव है इसलिए एक शरीर सात्मक रहेगा बाकी उसके द्वारा बनाए गए सब निरात्मक होंगे सिद्धांति ने प्रदीप दृष्टांत से सूत्र में बताया कि जैसे एक ही दीपवर्ती प्रकाश अकेला अनेक दीप में प्रविष्ट होता होता है वो एक हुआ भी अनेक दीपवर्तियों में प्रविष्ट हुआ ऐसे ही मन उपहित चैतन्य रूप उपासक एक होने पर भी उसके मन में उपासना से प्राप्त सामर्थ्य है अनेकों शरीरों में अन्वित होने का वो अनेकों शरीरों में अन्वित होगा और आ, सभी के सभी शरीर सात्मक होंगे वह अन्य जीव का प्रवेश भी नहीं होगा उपासक का ही प्रवेश माना जाएगा अन्य जीवों का प्रवेश मानने पर तो फिर जिस जीव का प्रवेश है उसी को उस शरीर से भोग मानना पड़ेगा उपासक को नहीं हो पाएगा इसलिए इस उपासक के ही सारे के सारे वे कार्यक्रम संगात हैं और उन सब कार्यक्रम संघातों में उपासक का ही प्रवेश है ऐसा मानने पर श्रुति के द्वारा बताया गया उपासक का अनेकधा भाव उपन्न होता है ये बात प्रदीपवत आवेश तथाई दर्शयती इत्यादि सूत्र से भगवान वेद जी ने बताई भाष्कर भगवान भी इसी अर्थ को और सुस्पष्ट कर रहे हैं और पूर्व पक्षी ने जो अपना पक्ष स्थापित करते समय कहा था कि मन और आत्मा एक होने से युगपत अनेक शरीर में प्रविष्ट नहीं हो पाएगा उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है भाष्य में ये तू आत्मनसोर भेदानुपत्ते अनेक शरीर योग असंभव इति यहां तक यहां से चलना है 901 नंबर पृष्ठ पर पहली पंक्ति से पहली पंक्ति में अंतिम पद हैत्मसो भेद अनुपपत्ते अनेक शरीर योग असंभव जो पूर्व पक्षी ने यह बताया था कि उपासक का मन रूपी उपाधि तथा आत्मा एक होने से एक साथ अनेक शरीरों में उसका प्रवेश नहीं हो पाएगा असंभव है प्रवेश ये अनुवाद हुआ कहते दोषह न उपासक का मन तथा आत्मा एक होने पर भी युगपत अनेक शरीर में प्रवेश की अनुपपत्ति नामक दोष नहीं आएगा कैसे तो कहते एक मनोनुवर्ति समनस्का अपरा शरीरा सत्य संकल्पवात स्रक्ष्यति जो उपासक का पूर्व सिद्ध है जिस मन से वह अनेक भवन का संकल्प करता है उसी आ, मन से यह संकल्प करेगा कि समनस्क कार्यक्रम संघात इतने प्रकट हो जाए ऐसा वह संकल्प करेगा ते कह रहे तो और वो जो सभी कार्यक्रम संघातों में जितने उसके द्वारा संकल्प से बनाए जा रहे हैं उन शरीरों में विद्यमान जो मन है उसका मूल मन के साथ हो, उसी के अंश है वे उसी के संकल्प से बने हैं तो उसी के संकल्पात्मक है यानी उसी का कार्य है मूल मन का ही शरीर इंद्रिया भी और वो मन भी संकल्प से बना हुआ इसलिए उसी मन ने संकल्प करते ही वो आकार धारण कर लिया ऐसे तो सारे स्वप्न प्रपंच का आकार धारण कर लेता है स्वप्न अनुभव करने वाले का मन ही वो तो मन को छोड़कर करके और कुछ नहीं है वो पूरा का पूरा मन ही है ऐसे ही उपासक का मन ही कार्यकरण संघात भी और तदंतपाती मन का भी रूप धारण कर लेता है इसलिए मन का अन्वय उसमें है लेकिन वो मन स्वतंत्र नहीं होगा जैसे अन्य जीवों के जिनका परस्पर भेद है ऐसे जीवों का उपाधिभूत तो मन अत्यंत भिन्न होता है एक दूसरे से ऐसे संकल्प से सृष्ट सम कार्यक्रम संघात गृष्ट मन, मन है उससे अत्यंत भिन्न नहीं होगा उसी से उसी के अनुगत होगा उसी का जैसे मिट्टी का अनुविधा होता है घट मिट्टी के रहने पर रहता है मिट्टी के न रहने पर नहीं रहता ऐसे ही मूल मन के साथ जिसका अन्वय स्वचार व्यतिरिक स्वचार है ऐसे मन समनस्क कार्यक्रम संघात का वह सत्य संकल्प होने के कारण निर्माण करता है कहा जा रहा है कि एक मनोनवर्ति समनस्क अपरा शरी सत्य संकल्पवाद्यति और सृष्टेश तेसु उपाधि भेदात् आत्मनोपी भेदेन नधिष्ठातृत्व योक्षते तो जब समनस्क शरीर बनाए गए तो शरीर के भिन्न होने से मन एक होता हुआ भी उसमें उपाधिक भेद प्रतीत होता है तो तेसु सृष्टेशन समस्क शरीरों के सृष्ट होने पर उन शरीर रूपी उपाधि को समनस्क शरीर रूपी उपाधि को लेकर के आत्मा का भी भेद हो जाता है मन का और आत्मा का भेद हुआ शरीर के भिन्न भिन्न होने से और भे, भेदे नित्व योगक्षते ने उपन्न होता है सिद्ध होता है संगत होता है तो ये स एकदा भवती त्रिधा भवती पंचदा भवती इत्यादि श्रुति का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया गया टीका के भाष्य में तथा ही दर्शे इस सूत्र का जो हेतु था उसकी व्याख्या हुई पूरे सूत्र की भाष्य में व्याख्या हुई अब आगे कह रहे हैं उपासक को प्राप्त ऐश्वर्य उपासक का जो अनेकधा भाव बताया गया अनेकधा भाव का प्रकार यही प्रकार योगशास्त्र में सिद्ध योगियों का अनेक शरीर धारण करने का भी है जो फलावस्थ उपासकों का अनेक शरीर धारण करने का प्रकार यहां बताया भाष्कर भगवान ने इसी प्रकार से सिद्ध योगी भी अनेक शरीर धारण करते हैं इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं एशा एव इत्यादि से इसका अवतरण है अत्र योग्रमतिम आह इत्यादि <coughs> इससे पहले ये जो अभी हुआ एक मनोनुवर्ति समन्स् इत्यादि वाक्य उसका अर्थ बताते हैं टीकाकार <coughs> यद अनादिमन एक देहस्थम तद अनुसारिणी मनांसी भवन्ति भवंती तदवस्था तनियमित्व संभवात् तो कहते हैं जो एक अनादि मन है उपासक का उपासना के समय भी साथ में था मनुष्य शरीर में रहते हुए और उपासना से परिष्कृत होकर के फलावस्था में भी ब्रह्मलोक में उपासक की उपाधि बनकर के जो साथ में है वाला मन उसे कहा जा रहा है अनादि मन वो है एक देह और उसी मन से जो सृष्ट संकल्प मात्र से समनस्क अन्य शरीर है उन शरीरस्थ जो बाकी मन है वो एक होता हुआ भी विकार रूप से अनेक सा हुआ जैसे एक ही मिट्टी मिट्टी का एक ढेर था वह अनेक घड़े बन गए तो अनेक से प्रतीत हो रही है वही मिट्टी का ढेर अब अनेक घड़ों के रूप में प्रतीत हो रहा है ऐसे एक ही संकल्प हुआ अनेक भवन का तो वही मन उन कार्यक्रम संघात के साथ मन रूप भी बन गया तो उन बाकी श्रेष्ठ कार्यक्रम संघातस्थ जो मन है वे शरीर अनेक होने से मन भी अनेक है और उन अनेक मनों के मनो का स्वातंत्र नहीं है अपितु जो अनादि अनादिद्ध पूर्व मन है उसी के अनुविधाई ही है ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तद अनुसारिणी ये विशेषण है न तद अनुसारिणी में तद शब्द का अर्थ है जो मूल मन है उपासक का उस मूल मन के मन का ही अनुसरण करना जिनका सील है स्वभाव है ऐसे देहांतरस्थ अनेक मन होते हैं उनमें अनेकत्व स्वतः नहीं है वो देह रूपी उपाधि के कारण है ऐसा पहले टीका में आया था नहीं तो अनेक उपासक मानने पड़ेंगे ना वो मन भी अनेक हो जाएंगे तो क्योंकि तो उपासक तो है मन उपाधिक चैतन्य मन रूपी उपाधि अनेक हो जाएगी तो उपासक भी अनेक मानने पड़ेंगे तो उनका स्वतः तो अभेद ही है और औपाधिक देह रूपी उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत हो रही है वो जो अनेक प्रतीयमान मन है वे सब के सब मूल मन के अनुसारी हैं मूल मन के नियंत्रण में रहने वाले हैं तद अवस्थान तनियमित्व संभवात तद एने संकल्प से सृष्ट जो देहांतर हैं उनहा देहांत स्थित मनों में वे भी संकल्प मूल मन से संबद्ध होने से उनमें तनियमित तो संभवात इसमें तत्शब्द का अर्थ है मूल मन उस मूल मन के नियम में बन जाएंगे ये नियामक होगा और मन रूपी उपाधि के देह रूपी उपाधि के कारण अनेकत्व प्रतीत हो रहा है मन रूपी उपाधि में और उसके कारण फिर वो आत्मा भी अनेक से प्रतीत हो रहा है अनेक शरीर के कारण इसलिए भाष्य में कहा आत्मनोपी भेदेन है न भाष्य में था ना तो मूल आत्मा तो एक ही है मूल मन भी एक ही है जिस मन के अनुसारी बाकी मन प्रतीत हो रहे हैं अनेक शरीर और उन सब मनों से उपहित चैतन्य वो मूल मन से संबद्ध जो उपासक है वो होगा इसलिए उसी को भोग होगा ये बताया गया अब आगे करते हैं अत्र योगशास्त्र सम्मतिम आह एसा एवि यानी उपासक का अनेकधा भवन इसी प्रकार का है जो हमने बताया यहाँ पर ऐसा ही है ये सुदृढ़ करने के लिए योग शास्त्र की भी सम्मति भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि एसा एव योगस्त्रु योगिनाम अनेक शरीर योग प्रक्रिया तो योग शास्त्र में सिद्ध योगियों की अनेक शरीर धारण करने की जो प्रक्रिया बताई है वह प्रक्रिया भी यही है वो अपने योग की साधना से मन में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं ईश्वर से योग योग से ईश्वर को प्रसन्न करा करके फिर योग से प्रसन्न हुए ईश्वर उन्हें सत्य संकल्प की शक्ति देते हैं उपासकों को उपासना से योगियों को योग से और फिर वह अपने संकल्प से ही अनेक शरीरों को बना करके समनस्क शरीरों को बना करके जितने समय रहना चाहता है अनेक शरीर धारण करके उतने समय तक रहता है ये उपासक की जो प्रक्रिया बताई वही योगशास्त्र में योगी की प्रक्रिया भी बताई हुई है थोड़ी टीका है टीका को देखिए निर्माण चित्तानी निर्माण अस्मिता अस्मता प्रवृत्ति भेदे इति पतंजलिना प्रयोजक चितेशाई योग नर्शन का, का ये सूत्र है एक निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रा प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेशम ये सूत्र है इतना तो इस सूत्र में भगवान पतंजलि जी ने यही प्रक्रिया योगी के अनेकधा भवन की बताई है ये टीकाकार कर है भाष्यकार भगवान ने तो कहा कि योग शास्त्र में योगियों के अनेक घवन की प्रक्रिया यही है तो योगशास्त्र में कौन से सूत्र से बताई गई है तो इस सूत्र से निर्माण चित्तानी इत्यादि से इस सूत्र का अर्थ करते हैं टीकाकार योग अभिमान मात्रात् तो अस्मिता मात्रात् का अर्थ कर रहे हैं सूत्र में एक अस्मिता मात्रात् पद है ना उसका अर्थ करते हैं अभिमान मात्रात यानी योगी का जो अभिमान है यानी सं अभिनिवेश अभिनवेश दृढ़ अभिनिवेश अस्मिता कहलाता है और उस अभिनिवेश मात्र से क्या हो जाता है अनेक चित्तों का यानी कार्यक्रम संघातों का निर्माण होता है उपासक को कहा जाता है सत्य संकल्प उपासक सत्य संकल्प से अनेक शरीरों को बनाता उसी सत्य संकल्प को अस्मिता शब्द से कहा जा रहा है। योग सूत्र में अस्मिता मात्रा तो निर्माचित्ता नहीं भवंती ये कहा जा रहा है। तो अस्मिता योगशास्त्र में अस्मिता शब्द का प्रयोग उपनिषदों में उपासक में जो प्राप्त ऐश्वर्य है उसके लिए है सत्य संकल्पत्व के लिए तो उपासना उपासक का सत्य संकल्पत्व योगी का अस्मिता योगशास्त्र में शब्द बदल गया लेकिन अर्थ वही रहेगा तो अस्मिता मात्रात ये अस्मिता मात्र का अर्थ निकला अभिमान वो अभिमान है संकल्प रूप अभिमान तो अभिमान मात्रात्माण चित्ता निर्माण देहेशु बवंति तो निर्माण देह यानी संकल्प से निष्पन्न हुए देह वे निर्माण देह कहलाते हैं और उन निर्माण देहो में निर्माण चित्त कैसे आता है तो अस्मिता से अस्मिता से आता है क्या मतलब संकल्प से ही वो उसमें प्रवेश भी कर लेता है और तेजाम नियामक तो ये निर्माण देहेशु निर्माण चित्ता अभिमान योगिनो अभिमान मात्रा ये ये हुआ अब आगे हैं कि अनादि ये जो सूत्र सूत्र में योग कौन सा है हां निर्माण ये निर्माण देयेश निर्माणचिता अस्मता प्रवृत्ति प्रयोजक चित्तमे एक अनेकेश अब ये अनेके शाम का अर्थ कर रहे हैं ये प्रयोजकम एकम चितनेके शाम ये जो अनेक शरीर बने अस्मिता मात्र से योगी के और उन देह में अनेक चित्त जो निर्माण किए गए शरीरों में अनेक चित्ताए उन सब चित्तों का नियामक योगी का एक मूल चित्त होता है वो योग सूत्र में से बताया गया उसे कह रहे हैं <coughs> कि अनादि कियामकम अनादिम जो सूत्रस्थ प्रयोजकम चित्तम एकम, प्रयो एकम अनेकेश ये वाता अंश है ना सूत्र का उसका अर्थ किया टीकाकार कि ने कि तेषाम बनाए गए शरीरों में जो विद्यमान निर्माण चित्त हैं अभिमान आभिमा, अभिमान मात्र से जो निर्माण देह में बना हुआ निर्माण चित्त उन चित्तों का नियामक एक चित्त है वह अनादि है का मतलब मूल चित्त है योग अभ्यास काल में भी जो था और योग से परिष्कृत हुआ योग से सामर्थ्य प्राप्त कर लिया है जिस चित्त ने वह एक चित्त उन सब निर्माण चित्तों का नियंता है प्रयोजक का अर्थ नियामक है तो तेषा नियामकम अनादि चित्तम इत्यर्थ ये उस सूत्र का अर्थ हुआ योग सूत्र का अब जो द्वितीय सूत्र है इस अधिकरण का इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कथम इत्यादि से उत्तर सूत्र शंकाम आह कथम पुनः इति उत्तरसूत्रव्यावर्त शामी भाष्य का अवतरण लिखा भाष्य में है कथम पुनः मुक्तस्य इत्यादि द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य और उस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है कि उत्तर उत्तरसूत्र व्यावर्त्य शंकाम आह। इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र से जिस आशंका का निराकरण करना है वह आशंका अवतरण भाष्य में भष्कर भगवान बताते हैं कथम मुक्तस्य अनेक शरीर आवेशादी लक्षण ऐश्वर्य अभ्युपगम्यते ये जो मुक्त है मुक्त शब्द का प्रयोग हो रहा है ब्रह्मलोक में पहुंचे हुए उपासक के लिए ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक वो लोकांतपाती मुक्ति प्राप्त कर चुका है, इसलिए मुक्त है तो मुक्तस्य अनेक शरीर आवेश आदि लक्षणम ऐश्वर्यम कथम अभ्युपगमित ऐसे लगाना तो शंका करने वाले कह रहे हैं कि शंका करते समय तो मुक्त शब्द से पूर्व पक्षी समझ रहे हैं कैवल्य मुक्ति को प्राप्त हुआ यानी जो उपासक हैं वो भी निरुपाधिक स्वरूप बन जाता है ऐसा मान करके हा यानी शंका में क्योंकि ये जो है बाकी लोगों के दृष्टि में वही मुक्ति है तो ये जो है ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक उसे मुक्त मान रहे का अर्थ है अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित मान रहे हैं और अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित मान करके शंका कर रहे हैं यहां वाले हैं। भाष्यकर भगवान बताएंगे कि वह उपासक अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित नहीं है निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि उपासक तो मन उपाधिक चैतन्य है ये पहले बता चुके हैं लेकिन यहां शंका करने वाला मान रहा है कि वह निर्विशेष स्वरूप में प्रतिष्ठित है ऐसा मान करके शंका कर रहा है भाषिकार भगवान दोनों का फिर सूत्र में सूत्र के व्याख्यान में बताएंगे कि जो जिस जिन श्रुतियों के आधार पर मुक्त को निर्विशेष स्वरूप तुम बता रहे हो वे श्रुतियां इन अधिकरणों में जिसकी चर्चा हो रही है सगुण ब्रह्म उपासक की नहीं है, तो हैं, या तो निर्विशेष ब्रह्म भाव को को जो प्राप्त कर चुके इसलिए तुम जिन को आधार बना करके शंका कर रहे हो वे श्रुतिया किसी अन्य विषय हैं, ये सगुण ब्रह्म हाँ, सगुण ब्रह्म के ब्रह्म उपासक के विषय में उन श्रुतियों का विरोध नहीं दिखाया जा सकता लेकिन अभी वो सगुण ब्रह्म उपासक की मुक्ति और निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान से होने वाली मुक्ति में जो अंतर नहीं समझ पा रहे हैं उनकी ये शंका है वो शंका ये है कि मुक्तस्य अनेक शरीर आवेशादी लक्षणम ऐश्वर्यम अभ्युपगम्यते थे कथम कतम का यहां परन्वय करिए शंका के रूप में कि जो मुक्त हो गया है उसका अनेक शरीर में प्रवेश आदि रूप ऐश्वर्य आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं यह तो एक प्रकार से सविशेष बताया जा रहा है उसे लेकिन मुक्त के लिए तो श्रुति कहती है कि वहां कोई भेद नहीं है और अनेकदा भाव उसका बता रहे हो तो कम नतु अन्यत यद सलील यीयात न तो तद्तीय विभक्त यदिजानीयात सलीको विशेष चंजातीय श्रुतिर्शेष विज्ञान वारयतीर पठति तो वारयती यहाँ तक वो शंका है पूर्व पक्ष की शंका तो बता दी उसके लिए अपनी शंका को दृढ़ करने के लिए श्रुति वचन बता रहे हैं कि तत्केन कम कम यह श्रुति द्वैत का निराकरण कर रही है और न तो तद द्वितीय अस्थित विभक्तम यद विजानियात मुक्त स्वरूप से अलग दूसरा कोई है ही नहीं जिसे जाना जाए जो दिखे और प्रतीत हो और अनेकधा भाव बने ऐसा दूसरा कोई है ही नहीं सलील सलिलो दृष्टा अद्वैतोवती सलील कहते हैं जल को तो यहां सलील से लेना सलील के तरह तो जैसे शुद्ध जल शुद्ध जल में डालने पर जल मात्र रूप हो जाता है शुद्ध जल रूप ही हो जाता है मुंडक उपनिषद में आया वैसे क्या नाम कठ उपनिषद में शुद्धे शुद्धमा इत्यादि वैसे ही यहाँ पर बृधारण्य में है सलील ये दृष्टांत है सलील ऐसा समझना। तो शुद्ध जल में गंगा जी का जल उठाया और फिर वो गंगा जी में डाल दिया तो गंगा ही है अलग नहीं रहता ऐसे उपाधि का ध्वंस होने पर बाद होने पर जो शुद्ध चैतन्य है मन उपहित त्व तो, पदार्थ वह त्वम पदार्थ की उपाधि से विविध तो, शोधित त्वर्थ तो वह शोधित तदर्थ से भिन्न नहीं है शोधित तदर्थात्मक ही है एक है एको दृष्टा वो निर्विकार चेतन है साक्षी है भवती। वो अद्वैत है, द्वैत रहित है इत्यादि श्रुतिया क्या कर रही हैं? तो कहते हैं विशेष विज्ञान वारयती विशेष विज्ञान है भेद ज्ञान भेद प्रतीति तो अनेकदा भाव तो विशेष विज्ञान है ना तो तो ये ये अनेक शरीर में रूपी आप कैसे बता रहे हैं इन तो विशेष विज्ञान का नी द्वैत विज्ञान का अनेकता भाव का निषेध कर रही है अद्वैत स्वरूप मुक्त को बता रही है इसलिए आप मुक्त का अनेक शरीरों में प्रवेश रूप ऐश्वर्य का वर्णन कैसे कर रहे हो यदि करोगे तो इन श्रुतियों का विरोध होगा इन श्रुतियों से विरुद्ध कथन है आपका इस अधिकरण में ये एक शंका हुई कहते हैं इतः उत्तर पठति इस प्रकार का प्रश्न होने पर इस प्रश्न का उत्तर द्वितीय सूत्र से भगवान वेद जी बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि जिन श्रुतियों का विरोध सिद्धांत मत में तुम बता रहे हो वे श्रुतियां सगुण उपासक विषयक नहीं है या तो प्राग्ञ विषयक है या तो जो विधेयक कैवल्य को प्राप्त करते हैं निर्विशेष ब्रह्मबोध द्वारा तद विषयक है इसलिए सुसुप्त पुरुष विषयक श्रुति या कैवल्य भाव को प्राप्त पुरुष विषयक श्रुतियों के का सगुण ब्रह्मोपासक के ऐश्वर्य वर्णन के साथ कोई विरोध नहीं होगा विषय भिन्न होने से ये यहां पर द्वितीय सूत्र से बताना है तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए जो सलील एको दृष्टा अद्वैतो भवती ये श्रुति है इसका अर्थ कर रहे हैं सलील पद का सलील सलीलवत सलील का अर्थ है स्वच्छ सलील शब्द से स्वच्छ लेना शुद्ध चैतन्य ऐसा सलिलो दृष्टा का अर्थ है शुद्ध द्रष्टा एक है शुद्ध चैतन्य और न तो तद्वित अस्थि क्वचित सुसुक्ति तत्क इवाप्य इत्यादि मुक्तिम उक्तम ये इत्यादि सूत्र का अवतरण लिखा जा रहा है कि जो श्रुतियां पूर्व पक्षी ने बताई हैं सगुन ब्रह्म उपासक के ऐश्वर्य वर्णन का उन श्रुतियों के साथ विरोध होगा करके जिन श्रुतियों के साथ विरोध होगा करके कह रहे हैं वे श्रुतिया सगुन ब्रह्म उपासक विषयक नहीं है ये यहाँ पर बताते हैं सूत्र का अवतरण लिखते हुए टीकाकार कि न तो तद्तीय अस्थि क्वचित सुसुप्तिम अधिकृत उतम तो ये जो श्रुति वचन है उसमें किसी किसी उपनिषद प्रकरण में यह आया है सुसुप्ति के प्रकरण में किसी किसी उपनिषद में न तो तद्दितीय अस्थि इत्यादि वाक्य मुक्ति के प्रकरण में आया है विधेयक कैवल्य के प्रकरण में आया तो ये कहा जा रहा है कि न तो तद्तीय अस्ति क्वचित सुसुप्तिम अधिकृत उत्तम और तत्क इ मुक्ति प्रकृत उतम तत्क पश्यत इत्यादि वचन निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हुए मुक्तात्मा के विषय में है मुक्तात्मा के विषय में है तो और यहां पर संसार अंत ही जो मुक्ति है ब्रह्मलोक की प्राप्ति सगुण ब्रह्म उपासक उसके विषय में ऐश्वर्य वर्णन का करते हैं तो इसका कोई विरोध नहीं होगा एवं विशेष ज्ञाना भाव वचनम सुसुप्ति मुक्ति अन्यतर आपेक्ष सगुण उपासकस्य न भिन्न इत्याह। तो इस प्रकार जो श्रुति जिन श्रुति वचनों के साथ विरोध पूर्व पक्ष को प्रतीत हो रहा है वे सुसुप्ति विषयक या विधेयकल्य विषयक होने के कारण सगुण ब्रह्म विद्या के फल के वर्णन के साथ उन वचनों का कोई विरोध नहीं होगा विषय भिन्न भिन्न होने से इस अभिप्राय से ये द्वितीय सूत्र आ रहा है द्वितीय सूत्र का उच्चारण कर लें स्वाप्य संपत्तोर अन्यतरापेक्षम आविष्कृतम ही स्वाप्य संपत्योरतरापेक्ष आविष्कृत ही तो स्वाप्य संपत्त <coughs> निर्धारण में षष्टी है स्वाप्य शब्द का अर्थ है सुसुप्ति संपत्ति शब्द का अर्थ है विधेय मुक्ति निर्विशेष ब्रह्म भाव संपत्ति शब्द का अर्थ है इसलिए स्वाप्य और संपत्ति का अर्थ हुआ सुसुप्ति अवस्था और विधेय अवस्था और ये जो तत्के न इत्यादि वचन है ये इन दो अवस्थाओं में से अन्यतर अवस्था सापेक्ष है ये कहा जा रहा है कि अन्य तरापेक्षम जो दैत प्रती का निषेध करने वाले श्रुति वचन हैं वे या तो स्वाप्य शब्दित सुसुप्ति अवस्था विषयक हैं या तो संपत्ति शब्दित मुक्ति अवस्था का वर्णन करने वाले हैं इन दो अवस्थाओं में से अन्यतर यानी दोनों में से किसी एक अवस्था की अपेक्षा, अपेक्षा से इनकी प्रवृत्ति है इनकी प्रवृत्ति का अर्थ है उनके प्रकरण में आए हुए हैं और अन्यतर अन्यतरापेक्षम आविष्कृतम ही इन वचनों में सुसुप्ति विषयकत्व या विधेय कैवल्य विषयत्व का आविष्कार का अर्थ है यत यानी अस्मात्णा हो चुका है प्रकरण सामर्थ्य से वहां पर ये श्रुति वचन जिस प्रकरण में आए हैं उन प्रकरणों में प्रकृत अर्थ या तो सुसुप्ति है या तो विधेयमुक्ति है इसलिए प्रकरण बलात् वचन सुसुप्ति विधेयक मुक्ति अन्यतर अपेक्षा है ऐसा आविष्कृतम यानी अच्छी तरह से प्रतिपादित हुआ है वो प्रकरण में भाष्य में ये यहां पर अन्य तरपेेक्षिष्तम ही इत्यादि से बताया जाए जिस कारण से ऐसा है उस कारण से ही शब्द तो का अर्थ है तस्मात्मात्ति विरोध उपासक का युगपद अनेक शरीर में प्रवेश रूपी ऐश्वर्य वर्णन के साथ इन श्रुतियों का विरोध नहीं होगा क्योंकि उपासक के ऐश्वर्य के विषय में इन श्रुतियों का कोई लेना देना नहीं है ये उसका, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं तो भिन्न विषय हो गया इसलिए विरोध नहीं है ऐसा सूत्र में सूत्रकार ने कहा इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य को देखिए सूत्रस्थ स्वाप्पे सम्पत्तियों में स्वाप्य शब्द कार्थ और संपत्ति शब्द का अर्थ बता रहे हैं भास्कर भगवान स्वाप्य सुसुप्त स्वाप्य शब्द का सुसुप्त सुसुप्ति अवस्था और स्वम अपितो स्व स्वपिति इति आचक्षते इति श्रुते तो ये जो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है सुसुप्ती अवस्था में जीवात्मा की उपाधि मन अविद्या में लीन हो जाता है तो मन उपाधिक जीव वह स्व स्वशब्दित सत के साथ लीन होता है एक ही होता है ये कहा गया तो यहाँ स्वम अपितो भगवती से बताया जा रहा है स्वयं में अप्य स्वाप्य तो ये स्वापे बताने वाली श्रुति सुसुप्ति का वर्णन कर रही है क्योंकि वहां प्रकृत है सुसुप्त उदालक जी श्वेत को कहते हैं कि सुसुप्तन सौम्य में जानी ही मेरे वचन से तुम सुसुप्त जानो यानी सुसुप्त अवस्था में जीवात्मा का क्या स्वरूप होता है उसे समझो तो आ, सुसुप्ति प्रकृत है तो इसलिए स्वापे शब्द का अर्थ निकला सुसुप्त और संपत्ति शब्द का अर्थ है कैवल्य विधि मुक्ति तो संपत्ति ही कैवल्यम, संपत्ति शब्द का अर्थ है कैवल्य ब्रह्म ब्रह्म अप्पेति, इति श्रुते तो ब्रह्म व संब्रह्माप्यति यह श्रुति बता रही है कि जीवित अवस्था में जिसका निर्विशेष ब्रह्म में हूं ऐसा निश्चय है निर्विशेष ब्रह्म रूप से वह प्रारब्ध के भोग करके क्षीण होने पर निर्विशेष ब्रह्म भाव में ही स्थित होता है ब्रह्मलीन होता है तो ये संपत्ति शब्द का अर्थ हो जाएगा निर्विशेष ब्रह्म भाव इस श्रुति के आधार पर आगे कहते हैं कि तयो हो अन्यतर विशेष तय अन्यवस्था तो तयो हो ये तय अन्यपेक्ष तय अन्यवस्था एक तद विशेष संज्ञा भाव वचनम विशेष संज्ञा शब्दकार संज्ञा शब्द का अर्थ है संज्ञान विशेष संज्ञा शब्द निकलेगा भेद ज्ञान विशेष यानी भेद द्वैत और संज्ञा शब्द का अर्थ है ज्ञान तो विशेष संज्ञा का अर्थ हुआ भेद ज्ञान और उसका निराकरण बताया जा रहा है अभाव बताया जा रहा है कहां पर तत्के न कंपस्त इत्यादि श्रुति वचनों में तत्के न कम पशेद इत्यादि श्रुति वचन जो विशेष संज्ञान का अभाव बता रहे हैं वे उपासना के फलावस्था में संज्ञान का अभाव नहीं बता रहे हैं विशेष संज्ञान का अभाव नहीं बता रहे हैं अपितु इन दो अवस्था में से अन्यतर अवस्था में बता रहे हैं विशेष ज्ञान का अभाव ये दो अवस्थाएं है कौन सी सुसुप्ति और कैवल्य तो तयो हो अन्य तयो हो शब्द से लेना सुसुप्ति और कैवल्य अवस्था को अन्य अवस्थाम अवस्था यानी सुसुप्ति अवस्था या कैवल्य अवस्था इन दो में से एक अवस्था की अपेक्षा से ये तद विशेष संज्ञा अभाव वचनम तो एत एक तदवचन तद विशेष ज्ञान का अभाव बताने वाला वचन वो है जो अवतरण भाष्य में पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए श्रुति वचन तत्के नकम्पेत इत्यादि वे विशेष ज्ञान का अभाव या तो सुसुप्ति में बता रहे हैं या तो विधेयक कैवल्य में बता रहे हैं उपासना के फल काल में नहीं बता रहे हैं उपासना के फलावस्था में नहीं बता रहे है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के फलावस्था में बता रहे हैं और सुसुप्ती अवस्था में बता रहे हैं तो तो सुसुप्तावस्था अपेक्ष उच इसमें स में उकार की मात्रा छूट गई है सूप्त हो गया ना पहले वाले सकार में उकार की मात्रा होनी चाहिए क्वचित सुसुप्त अवस्था अपेक्ष उच्चित कैवल्यावस्था उच्च ऐसा लगाना क्या उचित क्या बताया जाता है तो विशेष संज्ञा भाव विशेष ज्ञान के अभाव को कहीं यानी किसी श्रुति वचन में सुसुप्ती अवस्था के समय का बताया जा रहा है विशेष ज्ञान अभाव कहीं बताया जा रहा है विशेष ज्ञानाभाव विधेय विधेय कैवल्यावस्था में कहीं पर भी उपासना के फलावस्था काल में विशेष ज्ञानाभाव नहीं बताया जा रहा तो ये स्वाप्य सम्पत्त हो अन्य तरापेक्ष अन्य तरापेक्षम इतने की एक प्रकार से व्याख्या हुई अब आविष्कृतम ही का अर्थ करना है इसके लिए एक प्रश्न कर रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान कथम अवगम्यते ते यह प्रश्न हुआ कि यह आपको कैसे ज्ञात हुआ कि तत्के न कम पश्यत इत्यादि श्रुति वचन या तो सुसुप्ति अवस्था विषयक है या तो कैवल्यावस्था विषयक है उपासना के फलावस्था विषयक नहीं है ये द्वैताभाव वचन ये आपको कैसे ज्ञात हुआ ये प्रश्न हुआ कैसे निश्चय किया आपने तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आविष्कृतम ही ये मूल सूत्र में है उसकी व्याख्या की जा रही है ही कार्थ करते हैं यतहा। तो यतहा तत्रेव ये अधिकार वशात तत्रेव कार्थ हैं यो येवश्कृत टीका में टीकाकार त्र करते हैं यानी सृत और ये अधिकार वशात का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार की तद अधिकारण बलात् ये ये सर्वनाम परामर्शक हैं सुसुप्ति और विधेयक कैवल्य का तो ये तद का अर्थ हुआ सुसुप्ति अवस्था विधेयक कैवल्य अवस्था का अधिकार यानी प्रकरण तो ये जो सुसुप्ति और विधेयक कैवल्य अवस्था का प्रकरण है उसके वश से आविष्कृतम यानी अच्छी तरह से प्रतिपादितम सुसंगतम्, आविष्कृतम का अर्थ निकलेगा अब वो विधेयक कैवल्य विशेष श्रुति वचन बताया जा रहा है पहले विधेयक कैवल्य का प्रकरण ये भ्यो भूतेभ्य न प्रेत्य इति संज्ञास्तीक का वाक्य है। ये बताता है ये इसमें हैूतेभ्य शब्द से लेना है। तुम पदार्थ की उपाधि जो ये कार्यक्रम संघात है।, का है इसलिए भूत है। सोने से बनी हुई अंगूठी जैसे सोना है मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी है ऐसे भूतों से बना हुआ यह शरीर भी भूत है आकाश आदि पंचभूत है इसलिए ये भूतेभ्य का अर्थ है <coughs> तुम पदार्थ की उपाधिभूत शरीर त्रय से समुत्थाय समुत्थान हुआ समुत्थान हुआ का अर्थ है आ, विवेचन कर लिया त्व पदार्थ शोधन कर लिया और त्व पदार्थ शोधन करके उसका जो मुख्य स्वरूप है तत्पदार्थ उस रूप से अनुभव कर लिया अनुभव करके उसी में स्थित हो गया ब्रह्म भाव में और बाद में फिर तस्तावत चिरम यावन मोक्ष अथ संपस्य के अनुसार ये शरीर छूट गया प्रारब्ध का भोग करके क्षय होने के बाद तो कहते हैं तानी अनु एने यानी विनश्यतानी मिनश्यंती ऐसा ऊपर से जोड़ देना तो नष्ट होते हुए जो ये भूत हैं कार्यकरण संघात हैं इनका नाश है ज्ञान से बाध ज्ञान से इनका बाध हुआ तो फिर इनको निमित्त बना करके जो नाम रूप था इसका ये कार्यक्रम संगात यदि मानव शरीर है तो अपने को मानव रूप समझता था ये रूप उसका और मानव ये नाम देवदत्त इत्यादि नाम ये दोनों की उस समय नहीं रहते उसके जिसको नाम रूपातीत ब्रह्मा मैं के रूप में अनुभव में आ रहा है वह अज्ञानी जैसे अपने उपाधि के नाम रूप को अपना नाम रूप समझता है वैसा निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी नहीं समझेगा ना इसलिए कहते हैं कि तानी अनु इस उपाधि का बाद हो गया निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने से तो फिर इस उपाधि निमित्तक जो इसका नाम रूप था उसका भी नाश होता है अभी तक जो जिस जो जो अपना विनाशी स्वरूप समझ रहा था वो निकल जाता है तो नाम रूप का बाद हुआ और जो अबाध्य स्वरूप है उसी स्वरूप में अवस्थित होता है ऐसा ये श्रुति कह रही है और उस स्वरूप में अवस्थित होने के बाद फिर कहा जा रहा है कि वहां के न कम विजानियत इत्यादि यू अस्य सर्व आत्म अभूत ये अस्य अस्व आत्म अभूत ये यानी विद्यावस्थायाम निर्विशेष ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होने पर अधिष्ठान का आत्म रूप से बोध होने पर अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त मात्र का बाद हो गया अध्यस्त मात्र जो है अधिष्ठान से अलग नहीं है ये निश्चय हुआ सर्व खल ब्रह्मका वासुदेवस वासुदेव का तो कहते हैं उस अवस्था में फिर यत्र तु अस्य अस्व आत्म अभूत तत् कम पशेत कम विजानियात ये श्रुति आती हैं और आगे कहते हैं आ, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामेते न कंचन स्वप्नम पश्यति ये सुप्ति विषयक है यानी जागृत विशेष ज्ञान और स्वप्न अवस्था में होने वाला जो विशेष ज्ञान है उसका अभाव होता है जिस अवस्था में वह सुसुप्त अवस्था है ये कहा जा रहा है ये सुप्ति का लक्षण किया ना? कि जहाँ द्वैत प्रती नहीं होती विशेष ज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार ये या तो सुसुप्ति विशेष ज्ञान का निषेध करने वाले जो वचन पूर्व पक्षी ने बताए थे वे सुसुप्ति अवस्था की अपेक्षा से हैं या तो वे मुक्ति की अवस्था की अपेक्षा से हैं विधेयक कैवल्य अपेक्षा से हैं सगुण ब्रह्म विद्या के फलावस्था विषयक नहीं है वहां सभी विशेष ज्ञान रहेगा ये आगे करते हैं कि सगुन विद्या विपाक अवस्थान सगुण विद्या विपाक तु अवस्थान तू एत स्वर्गादिवत अवस्थान्तरम यत्र ऐश्वर्य उपवर्णित तो कहते स्वर्गादि जैसे कर्म फल अवस्था है ऐसे उपासना भी तो एक मानस कर्म है और उसकी फलावस्था सगुन विद्या है उपासना और विपाक शब्द का अर्थ होता है फल तो सगुन विद्या विपाक शब्द का अर्थ हुआ उपासना का फल तो उपासना के फल अवस्थानम तो उपासना के फल की जो अवस्था है उसमें बताया जा रहा है ऐश्वर्य का वर्णन सुसुप्ती में या विधेयक कैवल्य में यह ऐश्वर्य वर्णन नहीं किया जा रहा है अनेकता भाव का वर्णन यह किया जा रहा है सगुण ब्रह्म विद्या के फलावस्था में वहां पर तो विशेष ज्ञान रहेगा विशेष ज्ञान का अभाव नहीं है ये यहाँ पर कहा तस्मात तस्मात्ष इसलिए जो पूर्व पक्षी को श्रुति विरोध नामक दोष प्रतीत हो रहा है वो दोष नहीं है थोड़ी सी टीका है उक्तवचना अन्यतरापेक्ष आविष्कृतम ही यानी यत सूत्रस्त ही का अर्थ कर दिया टीका में टिकारणी यतः तो उक्तवचना यानी तत्के न कम इत्यादि वाक्यों को वाक्यों में अन्यतरापेक्ष है का मतलब सुसुप्ति या मुक्ति अवस्था विषयकत्व है इसका प्रतिपादन जिस कारण से हो गया प्रकरण के सामर्थ्य से ततः अवगम्यते उससे ये अवगत होता है कि श्रुति का कोई विरोध नहीं है अत्र अत्रुत्थानादि वाक्यम मुक्ति यत्र सुप्त इति सुप्ति विषय इति विभाग जो भाष्य में दिए गए दो वाक्य हैं उसमें ये येते तेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय इसको मुक्ति विषयक समझना और यन न न कंचन कामम कामयेते इत्यादि को सुसुप्ति विषयक समझना अब अंतिम अधिकरण है अधिकरण इस पर चर्चा हम लोग कल से करेंगे हा कल प्रतिपदा है अवकाश रहेगा परसों से